सूर्य नए मिल माता सुरस्वती अजय सुरस्वती करू बिना मिले नहीं क्या Minna ta ze ta ze de minka de re firaa. गुरु बिना मिलेनी सुर सतीर गुरु बिना मिलेनी नी ज्ञान जड़ बिना नहीं बिना पिरान। पिरान। एक तो ये, उ, उ, उ, ये राग है तो ये तो एक दूसरी जागृत क्यों आपने सब वाक airad airad चौपड़ रग जीरा सूरवा जी सूरवा मन में बिकारी बात बिता और सामत जावे महाभारत भारतमाय लंबी बुजा है वाला रंग में लम्बी रमो मन में भिखारी बात भिसार विचार नियोदावे माँ भारत महा मिलो लम्बी बूजा पुषारुषार ये राणी जी लेगा और राजा कर माता आएगा तो ये जुद कर भोज नहीं हो जी भाई तो ये विराट में भोज और करता करता आया भाई दादा भाइयों मिलना जुद में जावा जिंदा आवा ना आवाजा जी हाँ मैं आपने समझ में आ गई तो बात आ आ, आ आ बात ऊंची ओर आ ऊंची है आप다고 अटक पे देना कहीं अ खाजो पेज जो जियन विवागिरा करजो जेवर सहारे खाजो पिजो जियन विवागिरा करजो जेवर सहार धन जीव सरी सा पावना मिलन बारो बार राजन जीव शरी सवना मिलन बारो बार का जी We'll make it right. योग संसार का जी गाया जीन विवाह गिरा का चा योग संसार का चा गड़िया जी ईश्वर पुह दे लथन लगनी बाहर काचा गड़िया जी भगवत पुहा दे लथन लगनी बारिमेश सगनी माया सगे सगन संसार शुरु मन सगन माया सगे सगन संसार बंदा सागी भनरे लाखड़े उधड़ी लारे बंदा सगीत भनरे लाखड़े उठधल लीला रे बंदा सागिर भनरे लाखड़े ंगवा ने से सूरा बाग जी कारम्बुना करो जीव रिसा पावना मिले बारो बार का बगड़ावता का नारायण पुतला जाथान लागे वार मन सगो नीर माया ही सगी नीर सगो नहीं है संसार सगी बनमी ली क्रिया लिखी वे तू उठे लीलाल ला महादेव जी महाराज री बगड़ावता तब श्या करी घड़ी आप तो महादेव करोगी की आप पल खुली है खुली है साढ़े तीन मन को कंचन को पोर महादेव जी महाराज दियो दियो जाओ बच्चा बारह वर्षी माया है बारह वर्षी का काया है। काया है। बारह के माया रे वेर कोई काया रे शिव जी महाराज बगड़ावता ने बरदान दियो है चोईस भाई आजा में लाया है को भाई इन्हे खर खावाज रस्ते लगावा चोईस भाई में तेजो जी भटावा ने पूछो पूछो तो कई माने पूछे है कारोबार कसरी में सरा रे भेड़ा है दादी दरबार मारदा बुजोने दादा तेजने माया खमारंग डाब सुराब जो नी दादा तेजने माया दा खमारंग डाब तेजा सोई शो मैं तेब डाई ज्ञान बाट बेसोई शामें थे वड़ा बोई ज्ञान बाताया माया दिनी बाबो नाथ जी ने कर घर से खाय माया दिनी जी शंकर नाथ जीकर घर से खाया माया दिन बाबा वाला सगड़ा भाई बेड़ा तेजाजी तेजा जी के दरबार तो जो दादा तेज ने अभी माया खावासरे डाओ तो भाया में थे बड़ा हो देव घर्रोही ज्ञान बताइए आया दीन ही बाबू नाथ जी ने कि खरसर की कर, खर करेराज खान किन पीण का मार्ग बता बता दो को भाई वाह माया कटे माने बताओ वो तो वहा माया साड़ी तीन मन को कंचन को पोरसो तेजा जी महाराज ने है तो देख बताया रूप थर थर दूजिया दादाजी माया देख दूजा क्यों ऐसा आपने भे डर लागू है को भाई रेण में दुर्जन सिंह जी प्रियार राज करे अरे मंडोर भरे नाहर दे प्रियार राज करे अरे अजमेर में राज करे ठा पड़ जाए। माया लादी है तो बाई दे ही कोई कोई नहीं तो मायार खातर मरनों पड़ी ये खातरा मरणारा आठ आया दादा भाई माया घर तो कहीं बाह जी को तेजो जी ने सवाल कह Hey, hey, ma devle, ya, na ya, nagarvad me gadi da. Hey, shisho the aadala, na ya, na gharvad me gadi da. Hey, shisho the voda, na ya, mardhakar vadi kushmahi vadi, le ma ma ya me kharvad mardhakar. नयो ए बारे लेवा माया ने का डगाया गणे मोला मै सोरवा बेसारा गदधा डगाया बापार माया डोडिय से दुनिया आखरा बदे अमता पार माया डोडिय से दुनिया आखरा बदे अमता पार माया माया में भाई गाड़ दो माया ने पड़ जायी तो मारवाड़ हल मारवा ने भी तो सब मारवाड़ ना पाप ढाब ले तो भाई दोई से दोई से को मैं घोड़ा फेर आया आया आस पानी नहीं है, नहीं है। मर मर जाओ, दन मर जाओ गया दे दे हरू कर दे ने मजूरी लगा लगाई दे मोड़ा तो तो दे तोड़ाई दे महीनो आन तोल घरू दे दे बड़ दे दे दे खूब खेती करो खेती करो अचीत खेती करेला करेला भगवान महाराज जमा करेला करेला खत ले और माते मा दे तो तो जी जी छोटा नहीं करता खाई मर जा रहा श्रीदाराम महादेव जी महाराज था ने एक पोरसो दियोतियों हेलो भाई एक शेष पोरसा में खड़ा कर देखी तो जी, जी मारो नाम तो दादा भाई नींवी घनी तो पड़े है तो तो अमर वहाँ नहीं खूब माया मानो नाम ना कल्यासाफ करो करो ते भाई हाथ जोड़ और दादा भाई ने कही रीत समझावे समझावे गौशाला में <laughs> भगम्बर अविलिया जोगी जट दारागण में पीर भगकंबर अविलिया जोगी जट दाराग मारदा रे आसन थिरी नय दर लगे गे सारा गे रे जरा थिरी आसन थिर लगे दर गिल गे साराघार डूंगर तो बारे दा। आवा गोट बार नरह पर्वत तो रे गोट बार गार देविशान हरान गिल लगवे गुड़ो खराब कार है गरती जोदारे माता गिल लगीवे के घर बन मत कर गेला मानवे गरबा गणा गौ मान गर बन मत कर गेला मानवी गरबा गणा गौमान अच्छा अच्छा दे कतरा उड़ जावेरा पेपड़ा दे खतरा उड़ जावे रा, पान का याद है खा उड़े हाँ। हाँ। हाँ। मलार है जी वाला देव नारायण वाला तो आप कई सवाल किया धरती अक्न कवारी है सूरवा भरी कथा जवान जवान धरती माते कई जवान बगैर कई विजय विजय पीर पकम्बर अवलिया और जोगी जट धारा ही थिर को निरिया धरती के लिए सारा सारा गर्बानुमत करके ला मान भी गर्बा घना तो रही जाने तरवर पीपड़ी रोईन को फुटकारो खिर ला कर लागे ऊंडी मती दिराओ महादेव दिरोन है बारह वर्षी माया है खूब माया मानो नामना कर्ण साफ करो करो तो तेजो जी महाराज मानी नहीं है नही है वो तो भाई थे टावर अवस्था में ठान ठान नहीं है नीठा ता माया तो फिर आपका सवाल क्या है जिस विषय पर कुछ ऐसे ऐसे काम करता रहा था जिसकी वजह से उनको ये बेहद महत्वपूर्ण लगा कि लोग को या किसी इस प्रकार की स्थिति को क्योंकि उनके उनकी उनकी टेक्नोलॉजी और अपने जीवन के सभी साधनों को लेकर के किस प्रकार ऐसी स्थितियों को पार कर के के अंदर जो हैं जिस में में कुछ थोड़ा भी किसी रहती है लेकिन इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है जिस से हम हैं तो निश्चित रूप से ये कभी नियत नहीं रही कि हमको कोई जमीन को जो भूगोल है तो उस भूगोल के बारे में उनकी किसी प्रकार की जानकारी है या नहीं है और अगर वो जानकारी है तो किस प्रकार की है और वो जानकारी उन्हें किस प्रकार के कार्यों के अंदर डाल सकती है ये प्रश्न था कि जो प्रश्न देखना चाहते थे और दूसरा ये प्रश्न भी इसलिए खड़ा हुआ जिस तरह से आपने बगड़ावत का भी एक थोड़ा सा नमूना आपने सुना तो इस तरह के एपिक्स जो है, जो हैं बड़ी लोग का उसके ऊपर हम लोगों ने जब तो काम किया तो उसमें से कुछ तथ्य बहुत साफ निकल के आने लगे और वो तथ्य है किसी किसी प्रकार से राजस्थान की भूगोल से संबंधित है <laughs> तो उसका कुछ एक प्रकार से हमने विभाजन करने की कोशिश की कि भाई ये किस किस तरह की चीज भूगोल की दृष्टि से इसके अंदर आ रही है या व्यक्त रही है दूसरी एक दूसरे प्रकार की हमारे अपने अध्ययन की समस्या थी कि जब कभी हम राजस्थान के विषय के अंदर बात करते हैं तो राजा महाराजा पुरानी रियासतें ये एक कोई न कोई किस्म की समय की मतलब तो हिस्ट्री की किसी न किसी पॉइंट को टच करने के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन सामाजिक जिंदगी के अंदर हम देखते थे कि इस विभाजन का कोई अर्थ नहीं है ये जयपुर स्टेट है ये जोधपुर स्टेट है या ये उदयपुर स्टेट है या महाराणा है या महाराजा है या महाराजा दिराज है महाराव है या क्या है या नहीं है और वो जिस किस्म से भी लड़ते बिड़ते रहे उसकी सारी चीज़ों को देखने के बाद में ये भी मैं ये भी लगा कि इनका जिंदगी से कुछ बहुत अधिक लेना देना नहीं था सन अड़तालीस तो के पूर्व राजकाज की जो स्थिति थी राजकाज की स्थिति के अंदर भी हमको लगा कि जो कुछ भी सत्ता के अंदर था उसकी दो प्रमुख जिम्मेदारियाँ थी दो में से एक प्रमुख जिम्मेदारी थी एक अप्रमुख जिम्मेदारी थी प्रमुख जिम्मेदारी तो उनकी थी रेवेन्यू कलेक्शन जो कुछ टैक्स है उसको करना यही उसका प्रमुख कार्य था दूसरा था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना शांति किसी तरह से बनी रहे इस चीज़ को व्यवस्थित करना लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लेवल के देखा कि जो ग्रामीण व्यवस्थाएं थी उन्ही व्यवस्थाओं के जिम्मे बहुत सारी चीजें छूट दी जाती थी और बहुत हद तक अठारह साठ अठारह तक जुडिशरी मतलब के इलेक्ट्रिकिंग करके फांसी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि स्कूल बोले सड़क बनाए हॉस्पिटल बनाए ये उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और न कोई उनसे ये एक्सपेक्ट करता था कि ये सरकार करने हैं और ये काम उनके जिम्मे के है ये रहा ही नहीं। के अंदर, ब्रिटिश इंपैक्ट के बाद के अंदर, कुछ कुछ चीजें शुरू हुई, लेकिन वो बहुत के की थी जोधपुर तो तो था आ, सरकारी हॉस्पिटल सारे जोधपुर स्टेट के अंदर एक था महात्मा गांधी हॉस्पिटल आश्रम किया जाता है तीन या चार कुल मिला के आ, थी उसमें थी भी एक स्कूल तो राजपूत होते ये स्थिति थी प्राइमरी स्कूल वगैरह ये कोई अर्थात सरकार का ऐसा कोई दायित्व नहीं था कि तो वो किसी प्रकार के सामाजिक कार्य हो गए का। जो सामाजिक व्यवस्थाएँ थीं उन्हीं व्यवस्थाओं को किसी न किसी के अंदर मान्यता दी और उसके जरिए काम होता तो हमको ये लगा कि, कि ये जो राजस्थान का विभाजन जो है वो बेमान्य है और उसका कोई अर्थ नहीं है जहाँ तक कि सामान्य जिंदगी का सवाल है तब हमने देखा कि अपने पास क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है जिसके जरिए से हम राजस्थान का विभाजन कर सकते हैं वो विभाजन ऐसा होना चाहिए कि जिसको जो भी राजस्थान के रहने वाला है उसको एकदम पहचान में आ जाए कि भाई हम इस इलाके की बात करें ये स्पेस की बात करें तो उसके लिए हमको सबसे बड़ा साधन वापस ये जो लोग गाते हैं कि इसके माध्यम से मिला कि राजस्थान के तीन प्रमुख भाग प्रमुख भाग मिले जिसको हमने कहा कि भाई बाजरे का क्षेत्र जवार का क्षेत्र और तीसरा का का अब आप इससे बड़े आराम से राजस्थान की जोग्राफी का अंदाज कर सकते हैं कि ये किस प्रकार है लेकिन ये विभाजन जो हमने किया ये विभाजन तो अपने अध्ययन की दृष्टि से हमने किया लेकिन क्या ये विभाजन ठीक इसी रूप के अंदर हमको कुछ मिलता है लोगों के अंदर तो को लगता है कि नहीं हमको नहीं मिलता है लेकिन इस विभाजन के दिन हमको ये भी बात समझ में आई कि इसका एक सामाजिक पक्ष भी है बाजरा जोन जो है बाजरे का जो क्षेत्र है वो जाट डोमिनेंट क्षेत्र है और वो केवल राजस्थान में ही सीमित हो ऐसी बात नहीं है हरियाणा पूरा उसके अंदर आ जाता है वेस्टर्न यूपी उसका पार्ट हो जाता है पंजाब उसका पार्ट हो जाता है ये आपको इस वक्त का जो एग्रीकल्चर पैटर्न है इसको अगर अपने दिमाग से निकालते हैं किस्म की चीज समझ में बाजरे का बेल्ट है जवार का जो बेल्ट है ये आपके अजमेर से लेकर तक का क्षेत्र चला जाता है जहाँ के कॉर्म के अंदर जवार का उपयोग होता है और मक्के का बेल्ट जो है वो ट्राइबल बेल्ट जिसमें मुख्य रूप से ट्राइबल होंगे जो जौ के बेल्ट के जवान के बेल्ट के अंदर हमको गुजरों का प्रभुत्व दिखाई देता है डोमिनेंट ग्रुप गुजर है इसके साथ और बहुत सारे दूसरे ग्रुप गुजर के साथ मीना कैसे जुड़ा हुआ है उसका क्या संबंध है जाट के साथ क्या चीज लेकिन हमको सामाजिक रूप से ये महत्वपूर्ण इस तरह से चलते हैं लेकिन ये विभाजन भी वस्तुतः लोगों के अपने विभाजन की स्थिति में नहीं था इसके बाद में हमने जानने की कोशिश की कि भाई अपने क्षेत्र की जोग्राफी को लोग किस तरह से समझते हैं तब उसमें से बहुत तरह की चीज़ें निकलनी शुरू हुई तो पहले मैं आपके सामने एक सूची जैसे मैं आपको पढ़ देता हूँ एक इलाका है जिसको धाट कहते हैं धाट धाट थरी कोटरा मार, खडार खबरा गोगला की चित्रांग भंडारण ऋण कुणी झोरा आबूगोड़ रोही सुनतर नड़ा शहरा आतरी अपर माल माल खैरा बर ये पूरे राजस्थान का स्वरूप नहीं है इसमें से जो जो जिस जिस जगह से मैं गया और जिस जिस जगह से ऐसी सामग्री मुझे सकी उस आधार के ऊपर ये नाम मिले नाली नाली नाली है है हैं नहीं वो अच्छा बात अब जब लोगों ये पूछते हैं कि कोटड़ा और धाट में क्या फर्क है या उनसे ये पूछे कि भाई कोटड़ा तुम कि किसको कहते हो और धाट किसको कहते हो जैसे ये राणा जो बाजार का जो था, ये इसका गांव है इस में डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और पास में बड़ा गांव लगता है गुंगा उस इलाके को कोटड़ा हैं अब इससे पूछे कि भाई कोटड़े के क्या क्या विशेषताएं हैं तो ये बताएगा कि सर कोटड़ा वो इलाका है कि जिसके अंदर रेला है और धार वो इलाका है कि जिसके अंदर रेला नहीं है रेला क्या है कि बारिश का पानी जब होता है तो वो बह करके जमीन के ऊपर बिना कटाव किए निकलता है पानी जगह जगह पे ठहर है उस तैरने के कारण रबी की फसल संभव होती है धात के अंदर रेला नहीं है इसलिए रबी की कोई फसल नहीं होगी इसके बाद मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी डायरी में भूल कर गया वहां पर लेकिन मुख्य रूप से वो आधारित इस बात के ऊपर करेंगे कि कोटड़ा के अंदर ये ये घास होंगे धात के अंदर ये, ये कॉमन घास है और ये घास नहीं होंगे इसके बाद में पीने के पानी की व्यवस्थाओं के संबंध के अंदर विशिष्ट बातों को विषय के अंदर बताएंगे तो घास फसल वर्षा के पानी का व्यवहार ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था और उसके साथ ही साथना कौन सी चिड़िया कौन से पशु होंगे खरगोशे साधारण खरगोश की जैसी चीजें लेकिन आप राजस्थान आपके खरगोशों को देखेंगे तो आपको इसी प्रकार के भूगोलिक विभाजन के तहत खरगोश के रंग मिलते हैं तो सोना भी इसके ऊपर आधारित है और ग्रास भी इस पर आधारित है इस रूप के अंदर इस विभाजन को करके चलते हैं जैसे हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि भाई बैल अंदर प्रसिद्ध है लेकिन जो नागौर का रहने वाला उससे पूछे कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस आया हुआ है, तो क्या मन का बैल प्रसिद्ध है तो कहते नहीं, नहीं तो कहे कहा स्वर स्वर को पूछते हैं कि भाई तुम स्वर को पहचानते हो बता सकते हो क्या तो वो एक एक गांव बता देगा और ये बता देगा कि ये आधा गांव स्वरक में है आधा स्वरक में नहीं कोटड़ा के लिए पूछेंगे कोटड़ा के लिए तुम हमको जानकारी दो तो बताएंगे कि हरसाणी का आधा कांकर घाट में है और आधा कांकर कोठड़ा में है। तो हर गांव की टोटल ज्योग्राफी को वो बता सकता है अब इनकी जो अकाल की स्थितियों को फेस करने की जो हैं वो स्थितियां इसी जोग्राफिक कंडीशन के ऊपर निर्भर करती है थरडा एक इलाका है जो जैसलमेर के पास हमीरा तक पहुंच गया जैसलमेर से ये 20 मील दूर एक गांव है और पोखरण से लेकर के वहां तक का इलाका थरडा अकाल के वक्त के अंदर या एक जनरल माइग्रेशन के पैटर्न के अंदर जो ठंडे की भेड़ है उसके पास इलाका पड़ा हुआ है धाट का और उस के अंदर में घोटारू पाली जिसके अंदर कि श्यामा काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर है और वो उनसे मुश्किल से 100 दो सौ किलोमीटर के बीच की रेंज के अंदर है लेकिन ठंडे की भीड़ अगर धाट की उस इलाके के अंदर डाल दी जाएगी तो जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। की पाएगी ठेक आपके कानपुर तक जाएगी लेकिन की चंबल की तरफ भी जाकर के सर्वाइव नहीं कर सकते बोरुंदा गांव के बहुत सारे राय का परिवार इसम के कि जिनके बहुत सारे परिवार के लोग बोरुंदा के अंदर रहते और बहुत सारे परिवार के लोग मध्य प्रदेश के अंदर और कोटा के क्षेत्र के अंदर रहते रिश्तेदारी है आना जाना उनके पास है उनके पास भी भेड़ों की छांग है यहाँ को तो भी भेड़ की छांग है यहाँ वाले भेड़ों की छांग वाले लेकर के निकलते हैं ये कानपुर जयपुर होते हुए और कानपुर की तरफ तरफ, तरफ जाएंगे और इनके जो रिश्तेदार वो बैठे हैं वो उस रास्ते जो करके कानपुर की तरफ पहुंचेंगे वहां पर वो जरूर मिलेंगे लेकिन वापस वो उनकी भेड़ों को वहाँ ले जाएंगे ये भेड़ इधर आएगी क्योंकि तो ये भेड़ें एक दूसरे इलाके के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती हैं उनकी नस्लों के आधार के ऊपर धाट की भेड़ धाट के इलाके के बाहर जाके सर्वाइव नहीं कर सकती धाट की भेड़ को धाट के इलाके में ही रहना पड़ेगा और या उसका मूवमेंट अगर था तो वो सिंध की तरफ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान की परिस्थिति जाने के बाद वो परिस्थिति हमारी नहीं है। इकोलॉजिकल बैलेंसेस को क्रिएट करने की दृष्टि से यहां का जो पशु बाहर जाता था अक्टूबर के अंदर यहां से निकलना और मध्य प्रदेश के इलाके की तरफ जाना कि जो एक फसली इलाका था जहां पर जौ होता होता था जवाब की फसल काटने के लिए ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता था बाकी तना खड़ा रहता था और अक्टूबर के बाद के अंदर उनकी जब फसल की कटाई हो जाती थी और खेत के अंदर इसके किस्म का खड़ा जाता था उस वक्त यहाँ का पशु उस तरफ जाता था और वहाँ पर वो वेलकम था उसका स्वागत था और अपने अपने खेतों पर बिठाने के लिए लोग पैसा देते थे कि बेटे चार मेरे खेत के अंदर बैठा दो दिन बैठा तीन दिन बैठा और उसका उनको पैसा देते थे या खाने का इंतजाम करते थे लोगों का और इसलिए कि उनको उससे खाद मिल जाती है। अब वही इलाका दो फसल हो गया तो पिछले दस वर्षों से हम निरंतर देख रहे हैं कि हर साल करीब बीस पच्चीस तीस पचास मर्डर्स वाकई होने लगे और आपस के अंदर जो एक इकोनॉजिकल बैलेंस के चेंज होने के कारण सामाजिक रिश्तों के अंदर उसका परिवर्तन आ गया लेकिन ठीक यही परिस्थिति आज उनको सांचोड़ के इलाके के मिलती है के इलाके के जो पशु हैं वो जब निष्क्रमण करते हैं वहाँ से जब निकलते हैं तब वो राजस्थान के कुछ भाग में होकर के गुजरात के गरासिया बेल्ट में से होकर के और मध्य प्रदेश के अंदर ये अलीराजपुर अभी जो इलाका है उस इलाके के अंदर चले जा जाते हैं और वहाँ आज भी यही स्थिति है जैसे समय मैं, मैं इस इलाके के अंदर गया हुआ था उस वक्त जून के महीने में इसी वर्ष के जून के के तो मैं जिस घर अंदर कम कम दो हजार भेड़े थी वो वापस लौट रही थी जाने के लिए तो उन्होंने आकर के इन खेत वालों से निगोशिएट किया कि आपके तो हमारी छांग आ रही है तो आपके खेत के ऊपर बैठा तो कहाँ पे बिठाना जरूर तो कितना लोगे क्या लोगे नहीं लोगे तो उनको कहा कि नहीं हम दो सौ एक रात तो रा दो सौ नहीं मैं बीस रुपया दूंगा और तुमको खाना वाना सब मेरी तरफ तो उनके जितने भी लोग थे वो सब खाने वाने के लिए उनके पास दस बारह शांत थे ऊटनियाँ थीं जिसका दूध था तो ये शर तर की भाई दूध की खीर हमारे गाँव वालों को सबको खिलानी पड़ेगी तो ये हो करके वहां पे लेकिन मैंने देखा कि उस वक्त जो की भेड़े और जो गई हुई थी मध्य प्रदेश की तरफ और गुजरात की तरफ वो वापस लौट रही थी लेकिन उसी के साथ मैंने देखा कि गुजरात के भरवाड जो वहां के रायका का है वो बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी छांगों को लेकर के इस इलाके में आए हुए थे तो मैंने पूछा जिनके यहां में ठहरा होता उनसे मैंने पूछा भाई कि ये बड़वाड़ लोग इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो अपने यहाँ का पशु तो अभी आ रहा है वापस लौट रहा है लेकिन गुजरात का पशु अपने यहां से बाहर क्यों निकला तो उनके लिए जो सबसे बड़ा इस पीरियड के अंदर जहां पे उनका चारा गांव मिल सकता वो इलाका भी वापस यही है इसलिए वो इस पीरियड के अंदर से निकल सकती यहां हैं। अब इनके सामाजिक रिश्तों के अलग अलग अपने यहां का जो किसान है वो किसान इस बात को अप्रिशिएट करता है अपने का आके लेकिन भरवाड़के खेत के ऊपर बैठे इसके ऊपर बहुत झगड़ा होता है क्योंकि इसने तो दो तो सौ रुपए मांगे थे बीस रुपए खाना ही दिया लेकिन भरवाड़ जब आएगा और उसके खेत के ऊपर उसको निगोशिएट भी नहीं करेगा उसके खेत के ऊपर बैठ जाएगा और उसके बाद में खेत से उठने के लिए पैसे है और वहीं पे उसी किस्म की परिस्थिति हमको मिलती चली जाएगी अब मैं सिरोही इलाके के अंदर पांच तरह के क्षेत्र हमको मिलते हैं उसमें से एक इलाके के बारे में आप देखना चाहूंगा सुनतर एक इलाका है इस सुनतर इलाके के अंदर लगभग 150 गांव लेकिन इन डेढ़ गांवों के अंदर तीन फसलें और तीन फसलें आज से नहीं तीन फसलें सदियों से हो जिस वक्त हम बाजरी बोते हैं उसके पूर्व वो बाजरी की एक खेती पूरी ले, ले लेते हैं बीज सहित और सिर्फ वो इलाका सुनकर कहलाता है कंटीन्यूस इलाका जिसके अंदर तीन फसलें निरंतर प्रैक्टिस के तहत ली जाती है ठीक उसी इलाके से जुड़ा हुआ इलाका आबू गोड़ है आबू के पीछे का हिस्सा है जिसके अंदर अनादरा इस किस्म के इस इलाके के अंदर स्टेपल डाइट के फॉर्म के अंदर न बाजरा है न मक्का है और न जवार है यहां पे जो स्टेपल डाइट है वो बर्टी कुरा, कांगनी किस्म की धान है कि जो नॉन एग्रीकल्चर और जो मात्र फॉर्म के अंदर लगाया जाता है लेकिन वो उस पूरे काबू गौड़ इलाके का स्टेपाइट है चाहे वहां ये इलाका एक माने में बहुत धनी लोगों का है अधिकांश बनी जो अहमदनगर और बॉम्बे के अंदर जो काम करने वाले लोग उनका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आलू गौर तरफ हर गांव के अंदर आपको कम से कम दस बीस करोड़पति मिल जाएंगे लेकिन उन करोड़पतियों का भी जो स्थित है वो पूरी कांगनी चीना इस किस्म के करीब छह प्रकार सात प्रकार के धान जिसको उपयोग के अंदर लेते हैं और जो सीधे ग्रास फैलने से संबंधित है यहाँ पशु बहुत कम है बावजूद इसके की घास के ही वेराइटी वहां पर पैदा होती है क्योंकि वहां के जो सॉइल है वो सॉइल की डेप्थ बहुत कम है इसकी वजह से उसी किसम की फसल वहां पर हो सकती है खूणी इलाका और झोरा इलाका ये दोनों जुड़े हुए हैं जब लोगों से पूछते हैं कि भाई खूणी का अर्थ क्या है और झूरे का क्या है प्रायप तो वो घास की पे डिस्टिंग्विश करते हैं लेकिन दूसरा जो मेजर फर्क वो करते हैं वो कहते हैं कि जोरे के अंदर सेवज है खू के अंदर सेवज नहीं है सेवज होना और सेवज नहीं होने का अर्थ यह सेवज खेती होने का अर्थ यह कि वहां पे बहुत सारे डिप्रेशन हैं जमीनों के अंदर उन डिप्रेशन के अंदर वर्षा का पानी एकत्रित रहता है वो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का पानी रहता है उसके बाद के वहीं पर सूख जाता है और उसके अंदर फिर सुइंग करते हैं उसकी मतलब प्लाउिंग करते हैं प्लाविंग के बाद में संवार की जाती है संवार के जरिए से उसकी जो नमी है वो नमी ज़मीन के अंदर बनी रहती है और फसल ली जा सकती है और ये रबी की फसल होती है जिसके अंदर चना है गेहूँ है और सरसों है ये फसलें उसके अंदर ली जा सकती हैं तो झोरा सेवज का इलाका है और ठूणी सेवज का इलाका नहीं है ठंडे के विषय के अंदर एक बात और मैं कहता आज से करीब 30-40-50 साल पहले तक तो लोगों ने बहुत सारे कुएं खुदवाए कु नहीं खुदवाए वहां कुएं थे कुए खुदवाए भी गए लेकिन कुएं खोदवाने के बाद में भी उनमें पानी की मात्रा नहीं मिली लेकिन पिछले 20 अंदर <coughs> पे जितने कुएं खोदे गए उसके अपार पानी निकला, था। और ठरड़ा अब काफी बड़ा इरिगेशन का वेल के इरिगेशन का इलाका बनता जा रहा है लेकिन ये परिवर्तन इतने से काल के अंदर वहां पर आया स्वर का इलाका भी इसी प्रकार से घास के प्रोडक्शन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जो होता है अब समस्या कुछ इस के अंदर सामने हमारे सामने आई कि भाई खेती का जो काम है वो वस्तुतः क्या अनाज पैदा करने के लिए आपके में है या घास पैदा करने के लिए? आज निश्चित रूप से हमारी मान्यता ये है कि हमारा जो तो प्राइमरी एग्रीकल्चर का पर्पस है वो प्रॉपर मनुष्य के खाने के लिए अनाज पैदा करना है लेकिन हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव के अंदर ऐसा लगता है कि संभवतः जो बात सही नहीं है वस्तुतः धान प्राइमरी ना होकर के घास प्राइमरी था जितने भी हमारे धान न होकर अंदर रहते हैं सारे धान जो हैं वो मुख्य रूप से घास फैमिली से घास के परिवार से चाहे वो गेहूँ हो चाहे बाजरा हो चाहे मक्का हो उसी परिवार से। और उसका जो एक प्रमुख उदाहरण हमको मिलता है वो प्रमुख उदाहरण इस रूप के अंदर मिलता है कि जिसको कड़ब या चिंतार लेकिन जिसकी जवाब नहीं ली जाएगी और पशुपालन के लिए उसको घास के ही काम के अंदर लिया जाएगा एक हिस्सा दूसरा हिस्सा जब फसल को एस्टीमेट करते हैं तब गांव के अंदर उसके एस्टीमेशन के अंदर में घास कितना है यह भी एक प्रमुख गिनती का माध्यम है और उसको उस रूप से काम में लिया जाता है अब अकाल के समय के अंदर जो अपने ज्योग्राफी की जो वहाँ की जानकारी है वो जानकारी प्रमुख रूप से फंक्शन करती है कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज को किस प्रकार से निर्मित करेंगे किस क्षेत्र के अंदर जाएंगे किस क्षेत्र को किस किस्म से नहीं फिर उनकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी उनके सूचनाएं किस प्रकार से उनके पास एकत्रित होंगी और अगर हम उनके रूट्स को अगर देखते हैं तो रूट्स के अंदर भी हमको कोई आर्बिटरी नेस नहीं है उसके अंदर हमको निश्चित रूप एक निश्चित किस्म का रास्ता मिलता है